निर्विकल्प निर्वकल्प सपोक्ष होता है किं किम प्रमाण्य अमृतबिंद्रुतः सर्वाति निर्विकल्प निर्विप्धि से अपोक्ष ज्ञान होता है इसमें सूची प्रमाण है योगाभ्यासस्ेत मृतबिंद हेतुरमु उच्चारण करने के लिए एक एक पाद करते हैं प्रथम कर पद द्वितीय पाद में संहिता होती है पूर्वार्थ उत्तरार्थ में संहिता नहीं है पूर्वार्ध उत्तरार्ध में यदि संहिता हो।, हो क्या के विसर्ग नहीं हुआ आगे ए ए पर में हो तो विसर्ग हुआ विसर्ग है तो संहिता नहीं और यहाँ संहिता है पूर्वा प्रथम पाद द्वितीय पाद में उच्चारण तो करते समय से बोलते हैं मृत बिंदु अन्य करके अर्थ करना पड़ता है योगाभ्यास तो अमृत बिंदु आदि सुत ए के लिए योगाभ्यास अमृत आदि उपनिषद में कहा एवं चिष्ट द्वारा हेतुत्वाद अन्य तो वरम निर्गुणोपासन जैसे दृष्ट के द्वारा निर्गुणोपासन से क्रमशः सविकल्प समाधि पक्विकल समाधि निर्विकल्प समाधि होने से अप्रोक्ष ज्ञान होता है तो दृष्ट द्वारा भी निर्गुणोपासना अपरोक्ष ज्ञान के हेतु होने से अन्य तो अन्य साधने के अभेश उत्कृष्ट है निर्गुणोपासना फलित महा एवं चुष्ट द्वारा हेतुत्वाद एवं चती निर्गुणोपासन श्या अपरक्ष ज्ञान प्रत्याशति सम्भव सती निर्गुणोपासन भी अपरुक्ष ज्ञान का समीप है अपरक्ष ज्ञान की प्रत्याशती संबंध समीप है दिष्ट द्वारा अपनी समाधि लाभ द्वारा न दिष्ट है निर्विकल्प समाधि लाभ अभ्यास निर्गुणोपासन बार बार करने से पहले सभी समाधि निर्विकल समाधि होता है समाधि होती है निर्विकल समाधि के द्वारा अपरक्ष ज्ञान का है दुष्ट द्वारा अपी अपि देने से अपी शरदार्थ कारण द्वारा भी निर्गुणोपासना है अदृष्ट भी कारण है और दुष्ट भी निर्गुक समाधि लाभ दोनों प्रकार निर्गुणोपासना अपर ज्ञान का हेतु होने से हेतु तो क्या ज्ञान साधन होने से अन्यतः वरम अन्य का सगुणोपासना सगुणोपासना आदि से अन्य जितने सबसे श्रेष्ठ है निर्गुणोपासना एवं निर्गुणोपासन से अपरुष ज्ञान साधन से सिद्धे निर्गुणोपासना इस प्रकार अपरुष ज्ञान का साधन है ये निश्चय होने पर तब परित निर्गुणोपासना का त्याग करके उसको नहीं करके जो अन्यत्र प्रवृत्त होते, है होते हैं, अन्यत्र प्रवृत्ता नाम वृथाश्रम से आदि लौकिक अन्याय प्रदर्शन अपर ज्ञान का साधन है निर्गुणोपासना उसको नहीं करेगा अन्यत्र जो प्रवृत्त होते हैं उनका श्रम व्यर्थ अर्थात इतने फल नहीं है निर्गुणोपासना करने पर जितना अधिक फल है इतने फल नहीं अति कम फल है इसलिए व्यर्थ का लौकिक न्याय दिखाकर कहते हैं उपेक्ष तत्तीथयात्रा जपादी नुर्ता पिंडम समुत्सृज्य कर आते तो तिर उपेक्ष तीर्थ यात्रा जपा दिन गुरंडम समय करम ले न्याय आपते लेडी ये लट लट गया लेडी लीड लिह कर को चाटता है पिंडम समय और पिंड है कुछ मोदक आदि हो न बनी आदि पिंडम हाथ में उसको फेंक दिया और हाथ में लगा उसको चाटता है सब छोड़ करके चाटना जिस प्रकार है इसी प्रकार निर्गुणोपासना की उपेक्षा करके अन्य साधन जो करते हैं उनके तो लिए न्याय के न्याय प्रसंग है अर्थात निकृष्ट उत्कृष्ट को छोड़कर के निकृष्ट करना ऐसे ही जैसे पिंड को छोड़कर कर के हाथ चटना तीर्थयात्रा जपा आदि ने वो क्रपता तीर्थयात्रा जपाधि ये निर्गुणोपासना से निकृष्ट है ये अर्थ नहीं की जो निर्गुणोपासन नहीं कर पाए वो क्या करेगा सगुनोपासन करेगा सगुणोपासनाथ जप भी नहीं कर पाते हैं गुणोपासना नहीं कर पाते हैं तो तीर्थासन करते हैं परिक्रमा करते है नर्मदा करते हैं गोवर्धन परिक्रमा करते हैं इस प्रकार परिक्रमा करते है तीर्थ यात्रा पैदल यात्रा चार धर्म चालू कर जाते हैं तो भी साधन है लेकिन जो नहीं कर पाते उनके लिए और जो कर पाएंगे उनके लिए क्या श्रेष्ठ है निर्गुणोपासना नहीं कर पाएंगे तो शगुण उपासना और समझने के बाद भी निर्गुणोपासना श्रेष्ठ है जानने के बाद भी उसको नहीं करके अन्य साधन करते है ऐसे वेदांत श्रवण सबसे श्रेष्ठ साधन समझने के बाद भी कोई वेदांत श्रवण छोड़ करके लगा प्रणा करने लग गया अथवा जप करने लग गया और क्या हो करण ले करण ले न्याय लगे या नहीं ऐसे श्रेष्ठ साधन को छोड़कर निकृष्ट साधन करना अनुचित है जो वेदांत श्रवण में जिसकी प्रवृति होती है समझ में आता है प्रवत होता है तो धीरे धीरे साधन चतुष्ट में कोई कमती है उसको पूरा करे बना के दृढ़ करे श्रवण का अभ्यास करे अन्य जितने साधन है सबका फल है अंतकोण शुद्धि चित्र काग्रता और वेदांत श्रवण का दो है ज्ञान का तो साधन है आत्मावार दृष्टव्य दर्शन का ज्ञान का अनुवाद करके श्रोतव्यो मंतव्यो निजी शासित व्यस्त ये श्रुति में कहा गया बृहधारण है अंतरंग साधन है, है और अंतकरण शुद्धि का भी साधन है वेदांत श्रवण करने से प्रत्यक्ष वैराग्य बढ़ता है जब जिज्ञासा के साथ श्रवण करते हैं और उद्देश्य कुछ रह कोई श्रवण करेगा आगे हमको कथा करना है जल्दीबाजी थोड़ा पढ़ेंगे ये भागवत तो कथा करना है ये उद्देश्य रखेगा तो वैराग्य बढ़ेगा पढ़ रहे ही आसक्ति वन में रह करे तो वैराग्य क्या बढ़ेगा और मुमुखत्व तो के साथ यदि वेदांत तो श्रवण करता है संसार बार बार मिथ्या तो बुद्धि होती है तो वैराग्य बढ़ता है साधन संपन्न होता है तो चित्ते एकाग्रता भी होती है अंत शुद्धि भी होती है तो दोनों साधन है इसलिए वेदांत श्रवण में जो प्रभुत्व हो गया उसको छोड़ करके अंतगण शुद्धि के लिए अन्य साधन छोड़ कर नहीं करे वेदांत श्रवण करते हुए भी थोड़े थोड़े अन्य साधन भी कर सकता है अन्य साधन भी करे जपाधि करे और वेदांत श्रवण करे और जो नहीं कर पाता है वेदांत श्रवण वो निर्गुणोपासना करे और निर्गुणोपासन नहीं कर पाए तो अन्य साधन करे ये नहीं की निर्गुणोपासना श्रेष्ठ करके उसको नहीं करे अन्य साधन भी नहीं करे ये ठीक है अन्य का त्याग करते अन्य का ग्रहण करना निर्गुणोपासन को त्याग करके ये कहा गया करम ले न्याय तो श्रेष्ठ है इसको बताने के लिए मुख्य है निर्गुणोपासना तो के बाद ऐसा होने पर भी उसको छोड़ करके तीर्थन करने लगा निर्गुणोपासना करता था उसको छोड़ करें। हम करेंगे अनुष्ठान करेंगे ऐसा करेगा तो उत्कृष्ट तो छोड़ कर हो तो जाएगा तो क्या न्याय लगे करम ले न्याय तो आत्मसत्व तो तो तो विचार हम परिच्यज्य निर्गुणोपासन करता हम अपनी न्याय समान आत्मसत्व तो विचार श्रेष्ठ है निर्गुणोपासन श्रेष्ठ है आत्म विचार को छोड़ कर जो निर्गुणोपासन करेगा उसके लिए करम ले न्याय लगेगा निर्गोपासन कर बताओ न्याय समान इस अंगीको माँते स्वीकार करते उपा उपा नाम विचार उपासनाचारगत यदि विचार यदि तस्माद् बाढ़ तस्मा विचार से संभव योग ईरी एवं विचार त्याग तो उपासका नदी विचार त्याग करके जो निर्गुण उपासना करते हैं उनके लिए भी एवं कर्म न्याय यदि कहते हो श्री शांति कहते ठीक है विचार को त्याग करके वो निर्गुण उपासना करेगा तो उसके लिए भी कर्म न्याय है तस्माद विचार से असंभव योग योग ध्यान उपासन निर्गुण उपासन जो कहा गया तब विचार से विचार नहीं कर पाता है तो श्लोक आया था अत्यंत बुद्धिमान वाम सामग्रिया क्या सामग्रिया वाप्य संभवत यो विचारम न लभते ब्रह्मोपासित सौम सामग्रिया वाप्य असम्भवात तो जो है सामग्री प्राप्त नहीं करता है शास्त्र आचार्य तो जो विचार नहीं कर पाता है उपासना करे चार से असंभव योग कहा गया तर निर्गुणोपासन कुछ प्रतिपादित है निर्गुणोपासन निकृष्ट है विचार का विषय है अभी योग में निर्गुणोपासन प्रतिपादन क्यों करते करते इसलिए पहले कहा गया था विचार से असंभव ध्यान कहा गया था यस्माद उत्तर न्याय प्रसंग तस्माद काम लेठ न्याय प्रसंग ही वेदांत विचार छोड़ करके श्रवण मनन निधि है विचार उसको छोड़ करके जो निर्गुण उपासन करता है उसके लिए भी कर्म न्याय है इसलिए विचार असंभव योगो योग उपासन का आ गया श्रेष्ठ है अन्य उपासनों के अपेक्षा किंतु विचार की अभी निकृष्ट है विचार असंभव है योग का आ गया विचारा असंभव कारणमा विचार संभव कारण कहते बहुव्याकुचिताचारा तत्वीर योगो मुख्यर्पस् नश्यति यो आ, कोई बोलता है बहु व्याकुल चित्ता विचारा तत्व तो तो बहु व्याकुलम चित्तम ईशान जिनका चित्त बहुत व्याकुल है बहु चंचल है और विचार ही नहीं कर सकता है श्रवणी बहु न लभ्य वेदांत श्रवण करने के लिए भी प्राप्ति को प्राप्त नहीं होता है विचार नहीं कर सकता है विचार थोड़े तब तो ज्ञान नहीं होगा अत्यंत चंचल है वैराग्य नहीं है तो विचार से बुद्धिमान दे विचार तो नहीं कर सकता है थोड़े विचार करे तभी तो भी तत्व तो ज्ञान तक फल तक नहीं कर पाएगा तत्व तो ज्ञान नहीं होता है इसलिए क्या है तत्म योग्य योग है निर्गुण उपासना ध्यान मुख्य है तेन धी दर्प अनश्यति धी में जो दर्प है बुद्धिमान दे नष्ट होता है ध्यान करने पर ध्यान करने से बुद्धि में एकाग्रता होती है घमंडा समान्त होता है तब ज्ञान होगा इसलिए योग ध्यान ही मुख्य है मन में चांचल्य बहुत है मन भागता है इधर उधर वेदांत स्वर्ण क्या करेगा इसलिए पहले प्राणायाम ध्यान करें, प्राणायाम करने से मन शांत होता है मन को रोकने के लिए प्राणायाम भी एक साधन है तो ध्यान करने के लिए प्राणायाम के साथ ध्यान किया जाता है थोड़े शुद्ध होने पर निर्गुण उपासन किया जाता है अरे बिल्कुल कुछ नहीं तो सीधा निर्गुण उपासना करेगा बड़ा कठिन है निर्गुण उपासना इतने सरल नहीं है कम ही व्यक्ति निर्गुण उपासना कर पाते हैं विचार करने वाले तो ठीक है और कुछ लोग साधन कर रटते है और तो निर्गुण उपासना कहा जाएगा किन्तु वो रटने से मंत्र रटने से नहीं होता है चिंतन करना पड़ता है निर्गुण ब्रह्म को समझ करके में हूँ ऐसे और बाकी सगुण उपासना करते है सगुण उपासना में फिर व्यापक परमात्मा का ध्यान नहीं, नहीं करके प्रतीकोपासना करते प्रतिगोपासन साधने है फिर उसको छोड़कर के कोई जप तीर्थाटन निष्काम कर्मो इत्यादि भी करते हैं तो बाकी वेदांत सवर्ण मुख्य साधन है उसके साथ साथ वेदांत श्रवर्ण के लिए साथ साथ कुछ साधना करते रहे जप आदि करते रहे सेवा गुरु से सुश्रषेया विद्या नियार नियार नियार नियार के तो तो तो तो ये साधन है उसके साथ थोड़ा जप करते करते तब सबसे श्रेष्ठ है वेदांत तो श्रवण उससे से निकष्ट हो गया अब योग योग जब अब वेदांत तो श्रवण नहीं कर पाएगा व्याकुल अत्यंत चंचल चित्त है तो योग ध्यान करना सिद्धि जर पर नष्ट होता है य तो विचारो न संभवती अतः कर तो तो तो योग कर्तव्य तो योग यो योगी योग यो मुख्यत्व तो कारण मुख्य क्यों है उनके लिए क्योंकि धी का दर्प नष्ट होता है प्रमाद आदि दोष नष्ट होते हैं तेना योगे न या तो धी तो दर्प नश्य थी अत मुख्य धी का दर्प नष्ट होता है योग ध्यान से हो एवं व्याकुल चित्ता मुख्यतम अभिधाय जिनका चित्त व्याकुल है उनके लिए मुख्य हो गया योग निर्गुण उपासना, ऐसा कथन करके तदरहिता जिनका चित्त में व्याकुलता नहीं, नहीं है चांचल्य नहीं है थोड़ी अंतःकरण कोण शुद्ध है विचार कर पाता है उनके लिए विचार ही मुख्य है विचार एवं मुख्य इतिहा अव्याकिया मोह मात्रेनाछादीतात्म सांख्यनामा विचार सैन मुख्यो झिटी सि अव्याकूल ध्याम अव्याकुलाम ते अव्याल धीर, जिनके बुद्धि व्याकुल चंचल नहीं है केवल मोहमात्र आच्छादित आत्मा मोहमात्र आच्छादित आत्म ये आत्मा अज्ञान से केवल आवृत है अज्ञान केवल है व्याकुल नहीं है व्याकुल नहीं चंचल नहीं बुद्धि एकाग्र है केवल अज्ञान से आचादित है उनके लिए विचार तो है सांख्य नामा विचार मुख्य सख्यम नाम यश्य सांख्या नामक विचार को सांख्य भी कहते हैं गीता जैसे सांख्य योगान योग्य का विचार मुख्य झटित सिद्धि शीघ्र ही सिद्धि देने वाले विचार है सांख्यानामा विचार है सांख्य शब्द तत्व विचार मुख्य है जिनका केवल अज्ञान से आत्मा आचरित है व्याकुल चांचल्य नहीं उनके लिए मुख्य है कुत झटित सिद्धि शीघ्र ही सिद्धि देने वाले विचार है विचारा जायते तो ज्ञानम अनिच्छा न, न निवर्त सो मात्रा संसारे दिल सत्यता आया पहले विचार करे तो ज्ञान हो जाएगा इच्छा नहीं होने पर भी ये विचार है साधन संपन्न होकर के विचार करे तो ज्ञान हो जाएगा मुख्य विचार तो, योग सांख्योर उ तत्व तो ज्ञान द्वारा मुक्ति साधन ते गीताक्य प्रमाण गीतावाक्य प्रमाण करते योगी सांख्य दोनों तत्व तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति का साधन है सांख्य तो विचार है योग भी मुक्ति का साधन है तत्व के द्वारा साक्षात् मुक्ति का साधन है ज्ञान ही है तो ज्ञान के द्वारा योग सांख्य दोनों मुक्ति का साधन है गीतावाक्य प्रमाण करते हैं देते हैं यख्ये प्राप्यते स्थ्य तद्योग गम्यकं सा पश्यती। सांख्य स्थान प्राप्यते रति योगी गम्यंख्य साधन विचार करने बाद जो स्थान को प्राप्त करते योग से भी स्थान को प्राप्त किया जाता है एकम सांख्य जो योगम च यह पश्यती साम्यक पश्यति सक पश्य सांख्य योग एक क्या फलत दोनों का फल एक विचार करेंगे तो तत्व ज्ञान से मुख्य सांख्य से योग अभ्यास करें निर्गुणोपासना भी तत्व तो तो ज्ञान के द्वारा मुख्य है ऐसा तो है एक जो देखता है वो यथार्थ देखता है या पश्यती स पश्यती कौन से यह पश्य स यथार्थम पश्यति तब पुन उतन नहीं है यह सांख्यम च योगलत एक पश्य दोनों का फल एक ही मुख्य है, है तत्व तो ज्ञान के द्वारा स तो शास्त्राथम सम्यक पश्यती शास्त्रार्थ को टीक तो टीक जानता है तो न केवलं कवल गीताक्य किंतु तन्मूलभूता श्रुतिर अस्थल गीतावाक्य प्रमाण नहीं गीता के मूल कितु श्रुतिमूल है मूल है मार्गं मनुष्य सरधर्म धर्मपत्नी पत्नी, पत्नी। श्रुते श्रुते श्रुते श्रुति के अर्थ तो के पीछे स्मृति चलती है श्रुते के के पीछे चलती है। ये इसको दृष्टान्त दिया जैसे श्रुति के अर्थ के पीछे स्मृति चलती है ऐसे मार्गम मनुष्य स्वर धर्म पत्नी मनुष्य स्वर पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के धर्म कथिन सीताजी उनके राम जी के मार्ग के पीछे चलने लगे मार्गम मनुष्य स्वर धर्म पत्नी श्रुति रिवा श्रुति के अर्थ के अर्थ के पीछे स्मृति चलती है स्मृति का स्मृति है मूल स्मृति का मूल श्रुति है श्रुति मूलक स्मृति प्रमाण है जिससे स्मृति का मूल श्रुति नहीं ऐसा श्रुति का विरुद्ध स्मृति अप्रमाण है श्रुति के पीछे स्मृति जैसे चलती है ऐसे भगवान राम जी के पीछे सीता चलने लगी रघु कादे में कहा श्रुते रिवार नहीं पहले मार्गम मनुष्य धर्म पत्नी श्रुते रिवार स्मृतिरन्नगत अनु अगछत तो स्मृति के मूलभूत श्रुति भी प्रमाण है हि हि तत्ण सांख्योगागम्य मीट्रुति युतेर्ध सांख्योग विरुद्ध तत्कार सा, साधन कारण ज्ञान सांख्य योग से प्राप्ति होता है इति से जो विरुद्ध है वो आभास है न सांख्य दर्शन में योग दर्शन में जो विरुद्ध है वो आभास है टीका में न सांख्य योगी तत्व द्वारा मुक्ति साधन के यदि सांख्य योग जो नहीं तत्व के द्वारा मुक्ति साधन मानेंगे तो उनके शास्त्र में प्रतिपादित जो तत्व है जिसने प्रकृति प्रधान प्रधान से प्रति महत्व से अहंकार अहंकार से तन्मात्र इत्यादि जो मानते हैं उनको भी मानना पड़ेगा और क्या प्रकृति मानते स्वतंत्र और आपना भिन्न मानते है सांख्य दर्शन भी योग शास्त्र में प्रातं जी में मानना पड़ेगा क्या नहीं सूची का विरुद्ध है तो आभाष उसको छोड़ देना पड़ेगा बाध्य थे तो बाध्य सेरुद्ध हो त्याज्य सूची का अनुकूल है तो ग्राह न से तत्व ज्ञान प्रहंग मरण सदी उपासन कर रहा है तत्व तो ज्ञान होने के पहले मर गया। तो मोक्ष न सिद्ध्य मोक्ष नहीं होगा इतिहास के उत्तर देते हैं उपासन ना पक्व उपासपक् मरण ब्रह्म लोके तक विज्ञा मुच्य से यस्य उपासन यह न पक्ना पक्व उपासन पक्को नहीं हुआ उपासना पक्को होने पर ही सगुण सदिकल्प सब, समाधि निरीपिकल्प समाधि होकर के तत्त्वज्ञान तो होता है यदि पक्को नहीं हुआ सपरत्र मरणे ब्रह्म लोके तत्व विज्ञा उच्यते मरण काल में भी उपासना करता हुआ उपासना तो मरते समय तक ही करना है मरने समय में भी यदि उपासना उसका स्मरण चिंतन होता है निर्गुण ब्रह्म का तो मरण काल में भी तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है अथवा उपासना के सामर्थ्य से ब्रह्मलोक लोक हो जाएगा वहाँ भी तत्व ज्ञान हो जाएगा तब तुम विज्ञा मुक्त हो जाएगा व्यर्थ नहीं होता है तो। ज्ञान मुक्ति लाभ है मरण काल में भी ज्ञान से मुक्ति प्राप्ति होती है ज्ञान होता है मरनावसरे ज्ञान होगा ज्ञान ऐसी मुक्ति प्रमाण कहते है स्मरण भारवम्यंत कले वरम सतमेंवच्चि तेन याती शास्त्र यंवा भाव अन्ते कलेवरं कलेवरं त्यजति सतमेट जिस पदार्थ का स्मरण करते हुए अंत त्रागक्ष समाप्ति में कलेवरम त्याजती देह को छोड़ देता है मर जाता है तंतम एवं एप्नती उसको प्राप्त करता है जिस चीज पदार्थ का स्मरण करते हुए देह छोड़ता है उसको प्राप्त करता है सदा इसे चिंतन करते करते मरने समय जो चिंतन करेगा उसके अनुसार उसको प्राप्त कर लेता है यित यात्री ये भी स्थिति प्रमाण है अंत समय जैसा चित्त वाला होता है उससे ऐसी फलों को प्राप्त करता है शास्त्र सूची प्रमाण है टीका में यह तो गीता का वाक्य अगे यथक ये नाणमायाती प्राण तेजा युक्त महात्म स आत्मना यथा संकल्पित लोकमती जैसे चित्त होता है उससे प्राण आयाती प्राण के में चित्त एक हो जाता है प्राण तेज से युक्त हो करके आत्मा के साथ जीवात्मा के साथ यथा लोकों में लोग प्राण उसको ले लेता है संकल्प के अनुसार लोगो को प्राप्त कराता है ये प्रश्नों का विसर्जन आया बाकी आपसे इस वाक्य ऐसी भी अंतर काल में चिंता के अनुसार ज्ञान होता है मुख्य प्राप्त करता है लोग जाकर के वहाँ भी ज्ञान ऐसी मुक्त हो जाता है कौन तो। उदाहरता ध्यान श्रुति स्मृति वाक्य अध्ययन गीता का वाक्य प्रश्नोपनिषद का वाक्य दो वाक्य का उदाहरण दिया श्रुति स्मृति वाक्य अध्यान अंत्य प्रत्यय तो भावी जन्म अभिद्योटी अंतिम जैसे चिंतन करेगा उसके अनुसार भावी भविष्य जन्म को प्राप्त करेगा ये कहा गया ज्ञान से मुक्ति तो नहीं कही गई न ज्ञात मुक्ति मुखत अंगीक मुखतम तो शब्द से तथा, अभिधा, तथा अभिधान कथन भावी प्राप्ति कही गई शब्द से उसको मानते हैं सिद्धांत थी कि अंत्य प्रत्यय तो नू तो न जन्म तथा सती भाभी जन्म तथा निर्गुण प्रत्ये प्रत्यय सगुणोपासुण अन्त्य प्रत्ययत भावी जन्म अंत्य प्रत्यय से अवश्य ही भावी जन्म होता है ये कहा गया 33 चौथी में अंतिम काल में जैसे चिंतन करेगा उसके अनुसार आगे जन्म प्राप्त करता है ये ठीक है तथा ऐसा होने पर भी निर्गुण प्रत्यय तो भी साग ऐसे होने पर निर्गुण प्रत्यय जो अंत्य समय निर्गुण चिंतन करे अहम सिंह चिंतन करे तो क्या होगा ऐसे प्राप्त करेगा किसको ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा अहमर ब्रह्म इसे निर्गुण प्रत्येद निर्गुण ध्यान अहम अहंग्रह उपासना में ब्रह्म ऐसे चिंतन करता है अंतिम समय इसे चिंतन करे तो फल प्राप्त हो जाएगा सगुण उपासना यथा यथा सगुण उपासना कोई सगुण ब्रह्म उपासना करता है अंतिम समय सगुण परमात्मा का चिंतन करता है तो उनके लोक हो जाता है सगुण ब्रह्म उपासना करता तो ब्रह्म लोक हो जाएगा जिस जिससे सगुण उपासना करता है उनके लोकों को प्राप्त जैसे करता है शास्त्र प्रमाण से ठीक इसी प्रकार जो निर्गुण उपासन करेगा निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करेगा मुक्त तो हो जाएगा अंत्य प्रत्येत नूनम भाभी जन्म प्रथम तरह मरण काले ज्ञान होती मरण काल में ज्ञान हो करे ज्ञान से मुख्य कैसे होगा प्रमाणत्व इसी विषय में ये वाक्य प्रमाण दिया मरण में ज्ञान से मुख्य होता है उसमें गीता वाक्य और प्रश्नोपनिषद वाक्य प्रमाण तो रूप से कहा गया कैसे अथवा भाभी जन्म कह गया निश्चय सती का अंतिम काल में, में जैसी चिंतन करेगा उसके अनुसार आगे जन्म प्राप्त करेगा ऐसा निश्चय होने पर जो सगुण उपासन करता है अंतिम काल में सगुण ब्रह्म का चिंतन करेगा तो आगे क्या प्राप्त करेगा सगुण ब्रह्म को प्राप्त करेगा सगुण उपासक यथावस मरण अवसरे मरण काल में पूर्वाभ्यास सगुण ब्रह्मकार प्रत्योजा अभ्यास जीवन भर करता है सगुण ब्रह्म का तो मरण काल में भी अभ्यास के कारण सगुण ब्रह्म कारण सत्य सगुण ब्रह्म को विषय करने वाले ज्ञान होता है आगे सगुण ब्रह्म को प्राप्त करेगा इसी प्रकार जो निर्गुण ब्रह्म उपासना करता है सारा जीवन भर भरोम समय निर्गुण उपासक निर्गुण ब्रह्म को जो प्रत्येक जायते निर्गुण ब्रह्म को विषय करने वाले अहमअ्रह्म ऐसे ज्ञान होता है जायते का जन उत्पन्न होगा तो मुख्य हो जाएगा ज्ञान होकर के ज्ञान के द्वारा मुख्य जो था उठीगे और कोई बुद्धि वाले क्या सोचते हैं? अंतिम समय चिंतन करने से मुख्य मिल जाएगा तभी तो क्यों करेंगे जो अंतिम समय आएगा उस समय चिंतन कर देंगे बड़े चवल सोच जाएगा तो क्या सोचते अंतिम समय आने में देर है कोई भी नहीं जानता है आगे अंतिम समय कब आने वाला है। आगे क्षण में अंतिम समय किसका हो सकता तो है किसमें मालूम है अंतिम समय में चिंतन करना चाहता है अंतिम समय में ऐसे कष्ट होता है वो चिंतन क्या करेगा सारा जीवन भर चिंतन करे अभ्यास रहे तो अंतिम समय में अपने आप हो जाए तो ठीक है और अंतिम समय आएगा करे अंतिम समय पहले पता नहीं और मालूम हो जाए तो उस समय ऐसे कष्ट होगा तो और दुख पश्चातापो अंतिम समय पश्चाताप होता है आगे उसको दिखता है कहाँ जाने वाला कर्म के अनुसार फिर दिखता है यम दूसर लोग आगे लेंगी, आगे नरक में अब और कहा लेंगे उसको दिखेगा वासना उसे भगवान क्या क्या चिंतन करेगा और नहीं तो छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया ये चला गया वो चला गया कोई गृहस्थ को पुत्र आदि को कोई भी धन सम्पत्ति को सोच्चाई छोड़ कर जाना पड़ेगा और बहुत कष्ट होता है तो अंतिम समय भी बड़ा कठिन है इसलिए जब जीवन भर चिंतन करता है तो अंतिम समय यंग स्मरण भाव कहा कैसे सदा तदभाव भाभी हमेशा ऐसी भावना करते तो अंतिम समय में होगा ये सच कर नहीं बढ़ जाएगी अंतिम समय में ध्यान कर जाएंगे सरल से हो जाएगा अंतिम समय में कैसे होगा जो मरने वाला भी बूढ़ा हो गया तो भी सोचा है थोड़ा हाँ मरते है तो सब लोग हम भी मरेंगे तो जरूर किन थोड़े दिन बाकी ऐसा सोचते कोई सोता है आप लोग सोचा ही अभी थोड़े कहीं जल्दी कहीं मर जाना कोई सोता है मरने वाले मरते है हम लोग का तो बहुत दिन बाकी है ऐसा सब लोग सोचते हैं अब तो बूढ़ा होने पर भी बूढ़े लोग को भी सोचे हमको भी थोड़ी देने बाकी है ऐसा सोचने पर ऐसे ही चले जाता है तो